के पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के, के श्रव्य, श्रव्य संसार में, में प्रस्तुत है, है उत्कर्ष राय की कहानी श्यामली। श्यामली ने कांपते हाथों से अंगूठी को उठा लिया उस पर जड़ा छोटा सा हीरा अपनी चमक से अंधेरे कोने को दमका रहा था श्यामली बार बार अंगूठी को देखे जा रही थी पता नहीं कब बीते हुए दिनों की याद चलचित्र के समान आंखों के आगे उतरने लगी मैडम मैडम क्या आज मुख्य अतिथि को फूल देने के लिए मैं चुनी जाऊंगी श्यामली ने अपनी कक्षा अध्यापिका ऐसी पूछा था अरे नहीं, नहीं मैंने दीपिका को चुना है, है। कक्षाध्यापिका ने प्यार से श्यामली को, को गाल पर, पर थपकी देते हुए कहा। पर दीपिका तो पहले भी फूल दे चुकी है तुम अभी नहीं, नहीं समझोगी गोरे गोलमटोल बच्चे अधिक प्यारे लगते हैं ना? शायद कक्षाध्यापिका की कही बात ही सबसे पुरानी होगी जब उसे एहसास हुआ कि वह गोरी नहीं है चिड़चिड़ाती हुई वह घर पहुंचकर अपनी मां मा के आगे रोने लगी मां ने उसको, उसको चुप तो करा दिया पर उसके जन्म, जन्म के समय से, समय से उठी इस समस्या इस समय समय की चिंता में खुद डूबने उतरने लगी, लगी। समय बीतने के साथ श्यामली का आत्मविश्वास घर मोहल्ले एवं विद्यालय में रंग रूप से संबंधित कड़वी बातें कहे जाने के कारण टूटता गया कभी कभी, कभी तो उसकी, उसकी माँ भी, भी गुस्सा आने पर, पर यह बात याद दिलाने, दिलाने, दिलाने से नहीं चूकती थी केवल, केवल पिताजी पिता हर समय, समय उसके के समर्थन के लिए तैयार रहते थे, थे। वे हमेशा कहते थे, थे कि रंग रूप अपनी जगह है जिसे बदला नहीं जा सकता परंतु पढ़ना लिखना और लायक बनना अपने हाथ में है उनकी ये बातें श्यामली का मनोबल बढ़ाती थी देखते ही देखते, देखते श्यामली ने जीव विज्ञान जिव में बैचलर, बैचलर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली अभी, अभी से लड़का, लड़का देखना शुरू कर, कर देना चाहिए रंग, रंग के कारण समय, समय काफी लग जाएगा फिर हमारे पास, पास इतना धन भी तो नहीं है कि दहेज से यह अवगुण ढक दिया जाए दूसरी की भी तो शादी करनी है माँ की यह बात कंठस्थ हो गयी थी पिताजी, पिताजी उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने की बात कहकर शादी की बात टाल जाते परंतु प्रतिदिन प्रति के, के क्लेश से, से तंग आकर उन्होंने श्यामली का बायोडाटा बना डाला यह क्या लिख दिया कॉम्प्लिकेशन डार्क अरे इसे पढ़कर तो कोई आगे बात ही नहीं करेगा लिखिए लिखिए फेयर लिखिए माँ के दबाव में पिताजी ने बायोडाटा बदल दिया रिश्ते भी आने लगे फिर लड़के वालों ने श्यामली को देखने की बात की श्यामली एक ओर तो आशावान थी तो दूसरी ओर आशंकित भी हर लड़की को इस घड़ी से गुजरना होता है सलवार कुर्ते से लेकर साड़ियां तक चुनी जाने लगी कि, कि किस कपड़े में श्यामली का रंग खिला सा दिखेगा अंत में हल्के नीले रंग की एक साड़ी चुनी गयी उस दिन काम वाली बाईक को छुट्टी दे, दे दी गयी क्योंकि, क्योंकि यही लोग सबसे लोग अधिक, अधिक, अधिक बातें फैलाती हैं। छोटी बहन को उसकी सहेली के घर भेज दिया गया था कि कहीं श्यामली की जगह उसे, उसे न पसंद, पसंद कर, कर लिया जाए हाथों में चाय लेकर श्यामली ने कमरे में कदम रखा आंखें न उठाते हुए भी उसने यह महसूस किया कि सारी नजरें उस पर टिक गई हैं। ट्रे रखकर वह एक कोने में बैठ गयी जाओ तुम अंदर ही बैठ जाओ चंद मिनटों में ही लड़की की मां ने कड़े शब्दों में उससे कहा श्यामली उठकर भीतर चली गई। अरे वाह खूब झूठ बोला आपने लड़की तो एकदम काली है बायोडाटा में तो फेयर लिखा था यहाँ तो मैं रिश्ता बिल्कुल नहीं कर सकती लड़के की मां ने उठते हुए कहा श्यामली ने अंदर बैठे बैठे सारा वार्तालाप सुन लिया उसका दिल चाह कि बाहर जाकर चिल्ला चिल्ला कर, कर सबको भला बुरा कहे पर अपमान का घूट पी कर रह गयी श्यामली को घर में घुटन से होने लगी थी अधिक समय कॉलेज में बिताती थी घर लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाती थी कभी कभार शीशे के आगे भी खड़ी हो जाती थी शायद ही ऐसी कोई क्रीम या लेप बचा हो जो, जो उसने नहीं आजमाया हो इसी बीच कमोमेश सभी जगह बातें बाते रंग, रंग पर आकर टूट जाती थी आरंभ में तो माँ ने शादी का, का बक्सा भी तैयार करना शुरू कर दिया था कुछ साड़ियां, साड़ियां खरीदने के बाद वह भी रोक दिया गया श्यामली ने किसी ने दूसरे शहर में नौकरी करने की बात सोची परंतु माता पिता के दबाव के कारण उसी कॉलेज में प्राध्यापिका बन गयी समय के साथ साथ माता पिता, पिता की चिंता पिता, बढ़ती गई। एक लड़की तो विवाह की उम्र पार कर ही गई थी कहीं, कहीं दूसरी के, के विवाह में भी, भी, भी देर न हो जाए यह सोचकर छोटी की शादी धूमधाम से कर दी गई। श्यामली ने बहन, बहन की शादी, शादी, शादी की तैयारी व मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी पर सबकी आंखों में अपने प्रति अजीब सी बेचारगी देखकर उसे चिढ़ सी होने लगी लगी एक दिन श्यामली की माँ कहीं से लौट कर आई और फूट फूट कर रोने लगी रोते रोते उन्होंने बताया कि पड़ोसन ने कहा बेटा नहीं होने के कारण बुढ़ापे में सेवा के ख्याल से श्यामली की शादी नहीं की जा रही है कौन सी कौन कसर, कसर बाकी रह गई? जांच पात तक तो छोड़ दिया पर कहीं कही तो कही तय नहीं हुई तो क्या, तो क्या कर सकते कर हैं हम अब तो तलाकशुदा या विधुर ही रह गए हैं अब आप इस तरह के लड़के भी देखना शुरू कर दीजिए माने पिताजी से कहा अब शामली के लिए क्या ऐसा लड़का बोझ हो गई है क्या वह हमारे लिए जरा धीरे बोलो उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी उसके बारे में भी तो थोड़ा सा सोचो पिताजी ने धीमी आवाज में कहा श्यामली ने अपने कमरे से सारी बातें सुन ली थी उसका मन हो रहा था कि जहर खाकर आत्महत्या कर ले रात दिन इस स्थिति का सामना करने की अब उसमें हिम्मत नहीं थी इच्छा हो रही थी कि कहीं ऐसी जगह चली जाए जहां सब अजनबी हो कोई कुछ न पूछे कोई कुछ न कहे इधर श्यामरी की वर्षगांठ आते ही पिताजी तलाकशुदा एवं विधुर लड़के भी देखने लगे जहां लड़के वाले तैयार होते वहां उम्र का अधिक अंतर या बड़े बड़े बच्चों की बात सोचकर माता पिता पैर खींच लेते अब श्यामली भी पहले वाली श्यामली नहीं रही थी उसका मुंह खुल गया था कई रिश्ते वह स्वयं भी ठुकरा देती थी एक दिन श्यामली जल्दी घर लौट आई उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी माता पिता को सामने बैठाकर उसने एक सांस में सब कुछ कह डाला मुझे अमेरिका के न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान में पी के लिए दाखिला मिल गया है दो महीने में जाना होगा अमेरिका के नामी विश्वविद्यालयों में से एक है मैं तो जरूर जाऊंगी माँ पिताजी यहाँ सुनकर सन्न रह गए वर्तमान में आने में उन्हें कुछ समय लगा इस शहर से बाहर तुम अकेली कहीं नहीं गई। तो उतनी दूर कैसे जाओगी? कोई जान न पहचान न अपना देश मेरा तो जी का माँ ने कहा कैरियर में आगे, आगे बढ़ने के लिए पीएचडी करना जरूरी है इतना, इतना अच्छा अवसर फिर नहीं, नहीं मिलेगा पिताजी पिता आप, आप ही कुछ कहिए ना।, ना। हमेशा, हमेशा की तरह श्यामली ने पिता, पिता से समर्थन मांगा न चाहते हुए भी पिताजी ने हामी भर दी कुछ समय बाद माँ भी राजी हो गई। आखिर जाने का दिन भी आ गया हवाई अड्डे आरोप माँ श्यामली को गले लगा कर फूट फूट कर रो पड़ी तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है और हमेशा तुम्हारे भविष्य की चिंता में कभी तुम्हें आंख भर देख भी नहीं पाई ना प्यार कर पाई सोचा था तुम्हें डोली पर बैठा कर चैन की सांस लूंगी पर यह तो ना हो सका ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे बेटी मुझे गलत न समझना माँ हूँ कभी तुम्हारा अहित नहीं सोचूंगी श्यामली भी रोने लगी बरसों की कड़वाहट एक पल में बह गई। एक नई उमंग व उत्साह के साथ वह अमेरिका पहुंची। थोड़ी बहुत घबराहट व चिंता थी जो तब समाप्त हुई जब उसने अपने नाम की तख्ती एक सज्जन के गले में लटकी देखी श्यामली उसके पास पहुंची और अपना परिचय दिया उत्तर में उसे पता चला की वो श्री एडम स्मिथ है जो, जो उसकी पीएचडी के गाइड बन गयी हसते हुए उन्होंने, उन्होंने कहा कि भारतीय विद्यार्थियों की आधी चिंता, चिंता समाप्त हो जाती है जब, जब उन्हें, उन्हें लेने कोई हवाई अड्डे पहुंच जाता है, है। श्यामली ने पूछा और दूसरी आधी कब समाप्त होती है कैंपस पहुंचकर बताऊंगा। पूरे रास्ते एडम अमेरिका के बारे में और विश्वविद्यालय के बारे में बता उसे आश्वस्त करते रहे यह है तुम्हारा छात्रावास और तुम्हारा रहने का कमरा एडम ने श्यामली को कमरा दिखाया श्यामली को यहाँ केवल एक कमरा नहीं बल्कि एक कमरे का घर लगा सारी आवश्यकताओं से युक्त अकेले कमरे में डरने की कोई बात नहीं है एडम ने हसते हुए कहा नहीं नहीं, नहीं श्यामली थोड़ा सा झेप गयी तुमने पूछा था ना कि बाकी आधी चिंता कब समाप्त होती है वह है दरवाजा खोलने से लेकर उपकरणों के प्रयोग की ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। श्यामली ने सोचा कि लगता है इन्हें भारत से आए विद्यार्थियों के बारे में काफी पता है श्यामली को नई जीवन शैली में व्यवस्थित होने में पूरा एक महीना लग गया श्री स्मिथ ने पूरा सहयोग दिया ग्रोसरी की खरीदारी से लेकर कार चलाना सिखाने में बहुत मदद मिली उनसे श्यामली शोध कार्य में जुट गई। एडम के निर्देशन में उसे काफी शोध पत्र भी जीव विज्ञान के जर्नल्स में छपने लगे अपने कार्य की प्रगति से श्यामली बहुत संतुष्ट व खुश थी कुछ समय पश्चात जीव विज्ञान के कुछ विद्यार्थियों ने नियाग्रा जलप्रपात घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया श्री एडम भी उसके साथ गए श्यामली की खुशी का ठिकाना न था नियाग्रा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा व सुना था अब देखने का अवसर मिल रहा था विशाल का जल को आँखों के आगे देखकर कर शामली रोमांचित हो उठी थी, थी। एडम उसे जल प्रपात ऐसी सम्बन्धित तथ्य बता रहे थे नियाग्रा प्रवास के दौरान एडम से उसकी काफी बातचीत हुई जिससे पता चला कि एडम दक्षिण भारत की यात्रा कर चुके हैं भारतीय संस्कृति की अच्छी जानकारी रखते हैं अपने माता पिता तथा निजी जीवन के बारे में उन्होंने श्यामली को बताया दो वर्ष समाप्त होने को आ रहे थे माता पिता माता के आग्रह एवं, एवं अपनी, अपनी भी, भी उत्कट इच्छा होने के कारण श्यामली ने भारत जाने का सोचा और छुट्टी की अर्जी दे दी तुम भारत, भारत जाना चाहती हो एडम ने पूछा, पूछा जी, जी हाँ दो वर्ष हो गए हैं। माँ पिताजी से मिलना चाहती हूँ क्या मैं तुम्हारे साथ भारत चल सकता हूँ मैंने उत्तर भारत नहीं देखा है मैं घूम भी लूंगा और तुम्हारे माता पिता ऐसी भी मिल लूंगा चलिए मुझे, मुझे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा श्यामली ने भारत यात्रा, यात्रा की तैयारी शुरू कर दी माँ पिताजी को अपने, अपने और एडम के आने की, आने की सूचना दे दी अंततः वह दिन भी, भी आया जब वे लोग लो भारत पहुँचे माता पिता से गले लगकर कर श्यामली अपने आप को रोक नहीं पाई दो सालों में उनकी याद भी बहुत आई थी कितनी बार अपने कमरे में माँ पिताजी को याद कर आंसू बहाये थे श्यामली ने एडम का परिचय करवाया एडम ने भारतीय शैली में, भारती में उनका, उनका अभिवादन किया माँ पिताजी के साथ एडम की खूब बातें होने लगे हंसी मजाक चलता रहता कुछ, कुछ दिन बीत गए पास पड़ोस वाले पूछने लगे कि यहाँ विदेशी कब तक रहेगा माता पिता ने श्यामली से पूछा पर श्यामली को इस बारे में कुछ पता नहीं था एडम ऐसी पूछे भी तो कैसे उसने ऐसे ही कह दिया कि बस, कि बस एक दो दिन में घूमने निकल जाएगा। कुछ दिनों बाद एक शाम श्यामली शाम कहीं बाहर से लौटी तो घर के अंदर से हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थी माँ को इतना खुश तो उसने बरसों से नहीं देखा था श्यामली के पूछने पर किसी ने ठीक ठीक कुछ नहीं बताया श्यामली अपने कमरे में चली गयी एडम उसके, उसके पीछे पीछे कमरे में पीछे आए और बोले, बोले श्याम मैं, मैं तुमसे कुछ कहना, कहना चाहता हूँ कहिए मुझे घुमा फिराकर फिरा कहना नहीं आता भारतीय संस्कृति के अनुसार मैंने तुम्हारे माता पिता से बात कर ली है अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है मैं कुछ समझी नहीं मेरे किसी भी निर्णय से आपका क्या संबंध यह निर्णय है शादी का अब हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे हैं एवं मुझे विश्वास है कि हम दोनों एक अच्छे पति पत्नी बन सकते हैं यह रही सगाई की अंगूठी यदि तुम इस बात से सहमत न हो तो इसे लौटा देना इतना कहकर एडम कमरे के बाहर चले गए श्यामली ने इस, इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी एक तो उसने एडम को इस दृष्टि ऐसी कभी देखा नहीं था पर अब उसे लगने लगा था कि वह और एडम एक दूसरे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। सगाई की अंगूठी इस तरह उसके हाथों में आएगी यह बात उसने कभी नहीं सोची थी इस उम्मीद में माँ ने आधा जीवन काट डाला और पिताजी ने कितने लड़के वालों की चौखट पर नाक रगड़ डाली। अंगूठी पर आंसू की बूंद गिरते ही श्यामी वर्तमान में लौट आई थी उठकर आईने के सामने बैठ गई। आज तक जो आईना उसे बदसूरत कहकर मुँह चिढ़ाता रहा आज वह अच्छा लग रहा था यंत्रव उसने वह बक्सा खोला जो कभी उसकी शादी के लिए तैयार किया जा रहा था उसमें से एक साड़ी निकालकर उसने पहन ली और दरवाजे की ओर बढ़ी बाहर के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी कमरे में पहुंची तो देखा कि सब लोग उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे श्यामली को इस रूप में देखकर कर माँ पिताजी चौक गए जिस लड़की ने कभी बनाव श्रृंगार नहीं किया उसे सजा सवरा देखकर उन्होंने मन ही मन आशीर्वाद दिया श्यामली ने माता पिता की ओर देखा उनकी आंखों में मौन स्वीकृति देखकर कर वह एडम की ओर बढ़ी और बोली आप अपने हाथों से यह अंगूठी मुझे पहना दीजिए अभी आप सुन रहे थे उत्कर्ष राय की कहानी शामली, वाचक स्वर भारती परिमल